वो उसके रोएं रोएं में व्याप्त हो जाती वो खाना खाना मुश्किल हो जाता है उसको क्योंकि जब वो खाना खा रहा है तब भी मुंह मुंह मुंह की आवाज चल रही नींद सात दिन के बाद कठिन हो जाती क्योंकि वो सो रहा है लेकिन औट उसके मुंह मुंह नींद नींद में पकड़ी है आवाज वो भीतर घुसती जा रही इक्कीस दिन पूरे होते होते वो साधक शेरों की तरह दहाड़ने लगता है मुंह छिल्लाने लगता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 हृदय ने पंख खोल के जैसे आकाश में उड़ान ली शब्द ऐसे ही निर्मित नहीं होते हैं उनकी समानांतर घटना भीतर घटती है नहीं कहते ही भीतर कोई चीज बंद हो जाती और सिकुड़ जाती और हां कहते ही कोई चीज खुल जाती संत अगस्तीन से किसी ने पूछा क्या है तेरी प्रार्थना क्या है तेरी पूजा तो संत अगस्तीन ने कहा यस यस यस माई लाठ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 शरीर के तंत्र से समझ लो कि मेरे मन में विचार पैदा हुआ है कि मैं आपको प्रेम करूं और आपका हाथ अपने हाथ में ले लूं मेरे मस्तिष्क में ये विचार पैदा होता है फिर ये यात्रा शुरू करता है और मेरे शरीर के बहुत से यांत्रिक ढांचे को पार करके और मेरी हाथ की अंगलियों तक आता है